किशन मित्तल जी जो जेके कि लक्ष्मी सीमेंट में एज ए जी पोस्ट पर है और आईटी सेक्टर को संभालते हैं और इस बार भी हमारे यहाँ शांतिवन में पहुँचे हैं तो इनर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो समन्वय है उसके ऊपर एक संगोष्ठी हो रहा है उस चीज़ों को जान रहे हैं समझ रहे हैं और उसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत भी करेंगे विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में तो आप सभी की तरफ से किशन मित्तल जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश भाई जी ओम शांति सबसे पहले मैं सावित्री बहन का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमको यहाँ पे इनवाइट किया और इस प्रोग्राम में आने के जो मेन मकसद था हम अभी तक जो काम करते आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम किया है और मेरा थर्टी फाइव ईयर एक्सपीरियंस में कभी हमने सोचा नहीं था भाई इनर टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे तो हमने थर्ड पैंतीस साल तक काम किया है लेकिन कभी इनर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि अभी सभी लोग जो है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं Uh, they are working uh, 24 into इंटू for 365 days <laughs> and doesn't make a person productive. But in term बट reduce the productivity of an employee unless and until you just learn about the inner technology. ये inner technology अगर आप उसके बारे में जागरूकता रखते हैं और जानकारी हासिल करेंगे तो definitely आपको जो कम समय में जो काम करना चाहिए तो वो आप इनर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने अंदर टेंशन फ्री होकर जो काम कर सकते हैं वो थ्रू इनर टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं दूसरा टीम दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा टीम वर्क एंड कल्चर आई है ऑब्जर्व दैट आई टी प्रोफेशनल डजेंट सोशलाइज मच फॉर एग्जाम्पल दैट दे डोंट गो फॉर द टीम आउटिंग और इंट्रैक्ट मच विद ईच अदर विच इज़ द मेन रीज़न फॉर हैविंग लो टीम प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस टीम आउटिंग और एक्टिविटीज़ आर मस्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड अदर फॉर इन द टीम इट हेल्प इन बेटर इंट्रैक्शन इन टीम एंड इन टर्न हेल्प इन बेटर टीम वर्क हैंस बिकम द मंत्रा फॉर द सक्सेस ऑफ द टीम मेरा कहने का मतलब यही है uh, आप अपने बारे में जानिए अपने मैं क्या हूँ और किस पर मेरा क्या पर्पज़ है मेरा क्या ध्येय है तो अगर आप बिल्कुल पीसफुल होकर पीसफुल एनवायरनमेंट में काम करेंगे विदाउट टेंशन लेकर तो डेफिनेटली आपका जो आउटकम है वो बेहतर निकलेगा और आप और ये नहीं है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही मेन काम नहीं करेगा आपकी फैमिली वर्क में भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपकी फ़ैमिली भी पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेगी आपके यार दोस्त भाई बहन आप बच्चों को भी अच्छा संस्कार दे सकेंगे अगर आप टेंशन में रहेंगे तो आपके लिए फिर हमेशा ये दिखते ही रहेंगे तो इसी बहुत इम्पोर्टेंट है आप अपने बारे में जानिए और बिल्कुल पीसफुल रहिए और ओम शांति आप बिल्कुल जैसे वी आर फ्रॉम द जे के लक्ष्मी समेंट तो आप, आपके बिल्कुल पा, पास में है तो आप इनकी योगा क्लास मेडिटेशन के थ्रू आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं किशन मित्तल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इनर टेक्नोलॉजी कैसे होता है उसके बारे में आपने बताया और ये भी बताया कि आपने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज लोग काम कर रहे हैं 24 घंटे काम करते हैं पूरे हफ्ते और तीन सौ दिन यानी पूरे साल बिजी रहते हैं और उसमें फिर भी उतना काम करने के बाद जिस तरह का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है इसके पीछे का रहस्य यही आपने बताया कि इनर पीस की कमी है जहाँ पर शांति नहीं है तो काम जितना भी आप ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और एक अच्छी मनोस्थिति के साथ काम करते हैं शांति के साथ काम करते हैं तो बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा आउटपुट हम दे पाते हैं तो चलिए इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें होगी लेकिन अभी हो गया एक छोटा सा ब्रेक का टाइम मित्तल साहब आप बताइए कि आप किस टाइप के गीत सुनना पसंद करते हैं मुझे गीत जो सब पसंद है कन्वेंशनल गीत जो पुराने गीत है जी जी, जी। उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आप जैसे आप अपने अशोक जी के गीत हैं या लता मंगेशकर के गीत हैं और देशभक्ति के मेरा जो संपर्क रहा है या मैं ज़्यादा जो ऐसोसिएटिड हूँ मैं अपने देश में विवेकानंद जी के बारे में आप जब एफएम रेडियो पे उनकी डॉक्यूमेंट्री जो उनकी कहानी आती है तो मैं बिल्कुल सुनता हूं और सेकंड आप वैसे पुराने गीत या आप अक्सर मैं रेडियो आपका एफएम रेडियो सुनता हूं मॉर्निंग के अंदर में जब मैं आ, मेरी आदत है मेरी एक हैबिट है सुबह जल्दी उठने की तो मैं 6 से लेकर साढ़े सात तक जो है आपका एफएम रेडियो सुनता रहता हूं और खासकर संडे को जब भी टाइम मिलता है वैसे मेरा रेडियो ऑन ही रहता है <laughs> कभी हमारी मिशज़ का वो रहता है भाई आप जो है इसको कंटिन्यू ऑन रखते हैं लेकिन मेरा एक अपना इंटरेस्ट है रेडियो सुनने का तो और इसके लिए बल्कि मेरा एक पुराना रेडियो था वो ज़्यादा क्योंकि मेरे को कभी कभी दिक्कतें आती है थोड़ा सिग्नल की वजह से लेकिन फिर भी मैं उसको किसी तरह अरेंज करके अपना वो जैसे मैं कभी, कभी मैं गाड़ी में सफ़र करता हूं अपने में तभी मैं नाइन्टी रेडियो सुनना नहीं बोलता हूं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपको खास करके पुराने गीत बहुत पसंद हैं और इसमें भी ख़ास देशभक्ति के गीत आप अच्छा पसंद करते हैं तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं देशभक्ति का आप सुन रहे हैं रेडू 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात और हमारे साथ है किशन मित्तल जी जेके के सीमेंट से जुड़े हुए हैं तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं रेडू मधुबन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कराते रहो में हो सबकी किसान में हो सबकी सबकी आँखों में हो, सब सांसों में हो हो बस एक ही गगन एक ही बस लगन बस की खुशबू में बस प्यार ही प्यार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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में किशन मित्तल जी हमारे साथ हैं जे के लक्ष्मी सीमेंट में काम कर रहे हैं एज ए जीएम आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी बात उन्होंने शुरुआत में कही कि इनर पीस होना चाहिए और उसके लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और काफ़ी समय से जो है इन चीज़ों को अच्छी तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से आई सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं बहुत बिजी होते हैं और बहुत सारा प्रोजेक्ट उनके साथ रहता है और इंटरकनेक्टेड सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी उनको करना होता है तो बहुत सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं क्योंकि ख्याल से इंटरनेट की दुनिया जो है वायरिंग से जुड़ी हुए है और जो है कॉडलेस सिस्टम से जुड़ा हुआ है आजकल क्लाउड कंबूटिंग की बातें हो रही हैं वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ बैठे हों और पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन के साथ आप अटैच हो जाते हों तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मेंटली uh, हमको बहुत बिजी रखता है तो इसीलिए ज़रूरी है यहाँ पर हमको मेंटल पीस की ज़रूरत है मन की शांति की ज़रूरत है जो हमारे मित्तल साहब ने बताया है इसमें बहुत ही अच्छा हमको आगे बढ़ना है आईटी सेक्टर में और बेहतर हमको अगर लोगों को सुविधा देना है किस तरह की जो सोच हमारी होनी चाहिए सोच ऐसा, ऐसा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है I started my career uh, from 1981. नाइनटीन एटी वन तो उस टाइम जो काम करते थे उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी वो मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और मैं मानता हूँ आगे आने वाले पाँच दस साल में आज जो हम एडवांस टेक्नोलॉजी मानते हैं इससे भी और बेहतर टेक्नोलॉजी आने वाली है uh, तो, आईटी वालों को कंटिन्यूस रीड रीडिंग करनी पड़ती है लर्निंग करनी पड़ती है नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं होती थी आज आज हर एक आदमी अगर आप देखेंगे कोई भी अगर अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो दे विल से दैट आज ये मोबाइल लॉन्च किया है मोबाइल एप्स लॉन्च किया है तो हर एक आदमी मोबाइल ऐप्स पे आ गए मतलब पहले जैसे अपने जो बैच प्रोसेसिंग होती थी फिर वेब बेस्ड सिस्टम आ गए अब मोबाइल बेस सिस्टम मोबाइल ऐप्स बेस सिस्टम आ गए mm -hmm. तो अगर आपको लर्निंग करनी है कंटिन्यू है आज मैं म, म, म, मेरी 56 की ईयर की एज में भी आज मेरे को वो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो चीज़ें मैंने पहले नहीं सीखी थी क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना पड़ता है अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखनी पड़ेगी और नई चीज़ सीखने के लिए डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड की जरूरत है क्योंकि जब तक पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा तो आप चीज़ें नई चीज़ नई सीख सकते तो इसीलिए दैट इज़ इनर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोथ आर इंटरलिंक्ड कनेक्टेड दैट तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है अपने को जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह की सोच हमारी होनी चाहिए आईटी सेक्टर में आगे बढ़ना है तो कंटिन्यूस आपकी जो है आ, लर्निंग प्रोसेस आपका जारी होना चाहिए हमेशा जो है आपको अपने आप को जिस तरह से हम लोग नए नए चीज़ें देखते हैं मोबाइल भी अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो आजकल जो है काफ़ी नए वर्सन्स आ गए अपडेटेड वर्सन्स आ गए तो वैसे अपने आप को भी अपडेट करना होगा नई नई चीज़ें आपको सीखने की एक जिज्ञासा बना के रखनी है और जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो उतनी ही अच्छी चीज़ें आप लोगों तक दे सकते हैं लोगों को सकते अच्छी चीज़ें और वैसे अपने आप को भी आप अपडेट करते रहना चाहिए ताकि आपके जीवन में इन सारी चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ने का एक अवसर मिलता है और आप आगे बढ़ते रहे और साथ में जैसे कि मित्तल साहब ने बताया कि इनर पीस भी ज़रूरी है क्योंकि इनर पीस के बिना आप जो है लर्निंग अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे तो इस, इसके लिए आप कुछ समय सवेरे निकाल सकते हैं सवेरे या शाम को एक आधा घंटे का टाइम जो है अपने लिए खास पर्सनली टाइम फॉर द सेल्फ करके हम अपने लिए टाइम दें तो मन की शांति या पीस ऑफ माइंड जिसकी जिस तरह से बातें हो रही हैं शांति की अनुभूति हम लोग कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपके पास बहुत सारा समय रहता है आप उन अच्छी तरह से काम कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सावित्री बहन हमारे साथ हैं उनसे भी हम लोग बात मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जी जी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज हर एक के लिए आ, लर्निंग या उसको सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है आज आप देखिए मोदी जी ने कैशलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आज हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं या जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं जितने रिटायर्ड जितने मेंस मैंस हैं जी उनको आईटी में उनको आई के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है तो मैं एक आईटी प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करूंगा वो जहां भाई जो भी अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं करें चाहे स्कूल में जाएं एक घंटा अगर कोई भी अगर आदमी रिटायर्ड है या है तो आप अपनी सेवाएं जो है अपने जो नज़दीकी स्कूल है अपनी जो नज़दीकी कम्युनिटी है, जो अपने आस पड़ोस के जो भी भाई बहन हैं उनको उसके बारे में ज़रूर बताएं क्योंकि आज सबसे जो प्रॉब्लम आने वाली है देखिए आज स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्विस मैन को कोई दिक्कत नहीं है सबसे ज़्यादा अपने बुजुर्ग बहन भाइयों को थोड़ी सी परेशानी आने वाली है उसके लिए जो आई से जो प्रो, प्रोफेशनल हैं या जो भी आप अपने समाज के लिए कम्यूनिटी के लिए जो कर सकते हैं करना चाहिए धन्यवाद जी मित्तल साहब ने बहुत अच्छी बात आपको बताया है और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें कि आने वाले समय में जिस तरह की बातें होती हैं और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही हैं और डिजिटल इंडिया की बातें हो रही हैं तो इसमें हम सभी को भी अपने आप को जैसे अपग्रेड करना होगा हमें कुछ सीखना ज़रूर है जैसे कि आजकल तो हम लोग सभी देखते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग या कोई भी हो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो मोबाइल तो ज़रूर डाइल कर सकता है फ़ोन पर बात कर सकता है फ़ोन रिसीव कर सकता है इतनी तो बातें उनके अंदर आ गई हैं तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है क्योंकि इस तरह से हम फोन के माध्यम से और भी जो नई चीज़ें हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात हम लोग ले लें तो किस तरह से हम अपना अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं मोबाइल से वो भी सीख सकते हैं आप लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन कुछ कोडवर्ड्स होते हैं कुछ पासवर्ड होता है उन सारी चीज़ों को अगर आप प्रिजर्व करके याद करके रखते हैं तो हो सकता है हाँ इसके लिए ज़रूरी है जैसे मित्तल साहब ने बताया कि स्कूलों में या कॉलेज में या फिर ग्राम में जाकर थोड़ा सा आई सेक्टर के हमारे जो बंदे हैं युवा साथी हैं तो वो अपने मोबाइल के साथ जाए और वहाँ पर उन सारी चीज़ों को करके बताए तो अच्छा हो सकता है उनके ध्यान में आ जाएगी और वो आगे चल के इसका उपयोग भी कर सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें तो आने वाली पीढ़ियां जो है बच्चे तो मोबाइल के साथ खेलने लग गए हैं लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको ये सारी चीज़ों से वो थोड़ा सा बैक हो गए हैं तो उनको फिर से रास्ते पर पटरी पर लाने के लिए हम सभी को काम करना पड़ेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने हम सभी के लिए सामने रखा है एक आई सेक्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए युवाओं के लिए एक अच्छा सोशल कार्य भी हो सकता है धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार आप सुन रहे ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में सावित्री बहन जी भी हैं जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी समय से सेवाएं दे रही हैं तो आइए उनसे सुनते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ राजयोग या मन की शांति कैसे काम करती मन शांत होता है जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं ज्यों ही स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्मृति में लाते हैं तो मन की जो गति है विचारों की वह स्लो हो जाती और मन एकाग्र होने लगता है आत्मिक स्वरूप में और आत्मिक गुणों में तो मुझ आत्मा का मूल स्वभाव ही पीसफुल है तो आत्मा को जब देह भान होता है तो मन अशांत हो जाता है और आत्मा को जब आत्मिक भान रहता है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ तो उसी क्षण से आत्मा अपने स्वस्मृति स्वधर्म और स्वगुण है शांति प्रेम आनंद सुख पवित्रता और शक्तियाँ यह निश्चय यह स्वर विश्वास ही हमें इनर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाता है और यह इनर टेक्नोलॉजी की स्टेट ऑफ माइंड में जब मन स्थित होता है तो मन फ्री हो जाता है नेगेटिव थॉट्स से वेस्ट थॉट्स से इम्प्योर थॉट्स से तो जितना जितना मन जितनी सेकंड्स, जितनी मिनट्स जितने घंटे नेगेटिव वेस्ट एंड एम्प्योर थाट्स से फ्री होगा उतना उतना मन में पीस स्टोर होती जाएगी और जितनी जितनी पीस स्टोर होती जाएगी उतना उतना मन लर्निंग के लिए चाहे आईटी की नई टेक्नोलॉजी हो चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो चाहे आपकी कोई भी पारिवारिक समस्या हो या पारिवारिक रिलेशंस की बात हो परंतु जहाँ मन शुद्ध है मन प्योर है तो वन मन हमारा एक्टिव हो जाता है और मन की पावर जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ माइंड वो यूटिलाइज हो जाती है क्योंकि मन बहुत ही शुद्ध है हमारी यह सटल कर्म इंद्रिय उसका स्वधर्म या उसका मूल नेचर प्योरिटी है और हम जब संग दोष में आकर के देह अभिमान में आकर के जब इम्प्योर हो जाते हैं तब हम पीस ऑफ माइंड को खो लेते हैं अर्थात मन को पसंद नहीं है इम्प्योरिटी मन को पसंद ही है प्योरिटी तो हम मन को अलाव करें या मन को उस स्थिति में रहने दें तब मन हमारा खुला ओपन माइंडेड एंड जिसको हम ओपन हार्टेडनेस भी कहते हैं वैसा बनेगा और तब फिर हमारी जो बुद्धि का विवेक है जिसको हम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ भी तब ही हमारी सुनी जाएगी या इंप्लीमेंट होगी तो जब मन और बुद्धि दोनों में हारमोनी आ गई तो हमारी जो एक्शंस हैं वो एक्शंस भी हमेशा सत्य पर रहेगी ऑनेस्टी पर रहेगी और जो फ्रूटफुल एंड ट्रुटफुलनेस हमारे कर्म द्वारा जलकेगी तो उससे पुनः हमें मन की शांति मिलेगी क्योंकि सोचा भी अच्छा निर्णय भी अच्छा किया कर्म भी अच्छा किया तो वह कर्म हमें पुनः शांति की ओर ले जाएगा तो ये है हमारा डायनेमिज्म जिसको हम मन बुद्धि संस्कार का एम कहते हैं तो इस एम की तरफ अगर हम इनर टेक्नोलॉजी की ओर ध्यान देकर इसमें हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम सदा सफलता अनुभव करेंगे और इसको आधार बनाकर आईटी के प्रोफेशनल्स अगर इस टेक्निक को यूटिलाइज करेंगे तो वे सदा टेंशन मुक्त रहेंगे स्ट्रेस फ्री रहेंगे जी सावित्री बहन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आईटी प्रोफेशनल अगर इस मेडिटेशन के टेक्निक को समझकर इसका उपयोग करते हैं तो वो भी अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं और कर्म ही पूजा कहते वर्क इस वर्कशिप का अनुभव वो कर पाएंगे ऐसे आपकी भावना था बहुत ही अच्छी बातें आपने बताएं थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ आज है। किशन मित्तल जी और सावित्रीबेन जुड़े और खास करके आईटी सेक्टर के लोगों के लिए आईटी सेक्टर के बारे में बताया तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप हैं 90.4 एफएम सुनते रहो सुना है